रुक जाना नहीं तू कहीं हार के कांटों पे चल के मिलेंगे साये बाहर के नमस्कार आज फिर से कुछ खाने की बातें तो यहाँ पर आपको बताऊं कि मैंने अभी कुछ समय पहले प्यार के तड़के की बात की थी तो देखिए प्यार का तड़का तो दूसरे देते हैं अब अगर अपने हाथ से बनाना हो तब कैसा तड़का होता है वो आपको एक किस्सा बताता हूं अपना हमारे एक मित्र थे श्री जगदीश प्रसाद जी बेचारे अब नहीं हैं इस दुनिया में परंतु बहुत ही शौकीन मिजाज और मस्त मौला व्यक्ति बाक़ायदा उन्होंने पीएचडी वगैरह किया था मैथमेटिक्स में और प्रोफेसर थे तो साहब पटना में थे हम प्रोबेशन के दौरान और हमारे जगदीश प्रसाद जी जो थे उन्होंने पटना विज़िट करने का विचार किया उनको शायद कुछ छुट्टी मिल गई थी बनारस में बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में थे वो वो आए और हम लोग क्या खातिरदारी कर सकते थे उनकी इसके लिए हमने सोचा कि चलो आज इनको चिकन बना कर खिलाते हैं होटल में जाकर चिकन तो हम कभी भी खा सकते थे परंतु तो घर पर चिकन बनाना ये अपने आप में एक बात थी अब देखिए परेशानी ये थी कि चिकन बनाने की मुझे ज़्यादा अनुभव था नहीं और मुझे पता भी नहीं था कि उसमें कितने देर में पकता है ये सब मैं ज़्यादा अंदाज़ा नहीं लगा पा रहा था तो हम लोग चिकन लेकर आए और हम लोग ने चिकन को चढ़ा दिया मसाला वसाला डाल के देखिए हमारे पास इतना पेशेंस तो कभी नहीं था कि हम उसको बैठकर कर भूने. तो हम लोग ये जानते थे कि चिकन में क्या मसाला पड़ेगा ये अपने अंदाज़े से हम लोग हिसाब लगा लेते थे धनिया जीरा मिर्चा हल्दी नमक चिकन मसाला मीट मसाला वट जो भी मसाला होता हो वो सब उसमें डाल के और प्याज व्याज़ लहसुन वगैरह डाल के हम लोग उसको चढ़ा देते थे उस दिन भी साहब यही किया और चूंकि जगदीश प्रसाद जी थे साथ में तो उन्होंने कहा नहीं नहीं मुझे आता है तो हमने कहा साहब अब ये बताइए आपको यहाँ तक तो मुझे आता है अब इसमें पानी कितना डाला जाए उन्होंने कहा अरे दो गिलास पानी डाल दो हम लोग दो लोग हैं हो जाएगा अब साहब हमारे पास बड़े बड़े गिलास थे हमने दो गिलास पानी डाल दिया उसके बाद हम लोग ने उसको कुकर में ढक्कन लगाया गैस जलाई और बैठकर गपशप करने लगे कुछ कहानी किस्से यूनिवर्सिटी की बातें और आप समझ सकते हैं अब देखिए हम ज़्यादा यहाँ नहीं आपसे बताएंगे क्या क्या हम लोग बातें कर रहे थे मगर कैब तो आधे घंटे के बाद ख्याल आया कि अरे वो उसको बंद भी करना होगा ना तो जगदीश प्रसाद जी ने पूछा भाई सीटी बजी थी कि नहीं कहा यार पता नहीं अब ध्यान नहीं आ रहा है उन्होंने कहा ऐसा करते हैं तीन चार सीटी सुन लेते हैं ध्यान से और फिर बंद करेंगे हो सकता है अभी तक न बजी हो अब सोचिए साहब आधे घंटे में कम से कम दस पंद्रह सीटियाँ तो बजी चुकी थी खैर हम लोग ने चार पांच सीटी और बजाई और उसको बाद कुकर को बंद कर दिया अब साहब कुकर को बंद करने के बाद हम लोग ने कहा इसको खोल लिया जाए तो हमारे पास खोलने का बहुत सीधा टेक्निक था कि हम उसको नल के नीचे रख देते थे सीधे ठंडा हो जाता था और कुकर कुक्कन खुल जाता था हालांकि अब आपको बता दूं अब मैं ज्ञानी हो गया हूं अब मुझे पता है कि वो स्टीम से पकता है ये बात मैंने डांट खाकर सीखी है उसको ठंडा होने का मौका देना चाहिए और अपने से उसकी वो खुल जाता है खैर उस समय हमने उसको खोल दिया अब साहब जब उसको खोला तो हम लोग उसमें चिकन ढूंढ रहे थे कि कहीं चिकन भी होगा मगर वो बेचारा चिकन और उसकी हड्डियाँ और वो पानी मसाला प्याज सब मिलकर एक सार हो चुका था और वो शुद्ध लिक्विड था जगदीश प्रसाद जी ने कहा कि आपका अंदाजा थोड़ा गलत हो गया पानी लगता है आपने ज्यादा डाल दिया मैं उनके मुँह की तरफ देख रहा था कि भाई साहब पानी तो आप ही ने सुझाव दिया था मगर उन्होंने शुक्र यह है कि मुझसे ये नहीं कहा कि आपने सीटियाँ ज्यादा बजाई खैर चलिए साहब तो ये तो एक हमारे बनाने की कहानी है अब देखिए ये तो हम एक गेस्ट को खिला रहे थे अब आपको बताता हूँ हमारे परिवार में हमारी पत्नी जब विवाह के बाद आई थी तो उनको चाय बनानी आती थी कॉफ़ी फेंटना आती थी और सब्जी काटने में उनके हाथ में छाले हो जाते थे तो ये थी उनकी शुरुआत परंतु उनकी अपनी लगन मेहनत और वैसे तो मैं ये कहूँगा कि माताजी का हमारे सिखाना परंतु सच बात यह है कि उस सिखाने में थोड़ा बहुत हिस्सा मेरा भी अवश्य था आप ये मत समझिएगा कि वो मैं जो चिकन को भरता बना दिया था वो वैसा ही रह गया मैं भी कुछ सीख गया ग्रो कर गया और ख़ासतौर से जब बात दूसरों को सिखाने की आती थी तो मैं काफ़ी बढ़ चढ़ के आ, साइंस बताता था उसकी फिजिक्स बताता था और ये काम तो मैं आज भी करता हूं और कभी मुझसे गलती से अगर कोई पूछ लेता है तो मैं उसको खाना पकाने की पूरी फिजिक्स केमिस्ट्री जुअलॉजी बॉटनी पूरी समझा देता हूं। मगर खैर तो इस प्रकार से वो खाना बनाने में निष्णात हो गई और हम लोग भी बिना किसी शिकायत के उनका बनाया हर प्रकार का खाना खाते रहे और खुश होते रहे और ऑब्वियसली आप देख रहे हैं कि मेरा वजन जो शायद जब मेरी शादी हुई होगी उस समय 70 अस्सी किलो रहा होगा वो आने वाले 25-30 सालों में वो तकरीबन सवा किलो के ऊपर पहुंच चुका था तो आखिरकार ये 50 किलो तो उन्हीं का बनाया हुआ खाना था खैर और इसमें आपको ये भी बताऊं कि इसमें मैंने एक शिक्षा अपनी बेटी से भी प्राप्त की मेरी छोटी बेटी जब बहुत बचपन से उसकी एक आदत थी उसके सामने आप कुछ भी खाना रख दीजिए वो पहला चम्मच उठाने के साथ मतलब उसके मुंह में भी नहीं गया होता था और आपको ये बता दूं कि वो बच्ची जो थी वो बचपन से ही वो चम्मच से खाना खाती थी बिना गिराए और वो पहला चम्मच उसके मुंह में नहीं जाने पाता था और कहती थी मम्मा खाना बहुत अच्छा है तो हमने सीखा कि भाई खाना अच्छा है या नहीं है इससे बड़ी बात यह है कि खिलाने वाले को खुश करने के लिए पहले तो ये बताना सबसे ज़रूरी है कि खाना अच्छा है और जब आप खुद को बता देते हैं कि खाना अच्छा है तो खाना वास्तव में अच्छा ही लगता है अब साहब हमारी पत्नी के खाना बनाने के बड़े बड़े परीक्षण हुए ये परीक्षण ऐसा नहीं कि उनके सास ने या ससुर ने या उनके ससुराल वालों ने परीक्षण किए उनके परीक्षण समय ने काल ने किए हुआ यूँ कि हम लोग बम्बई पहुंचे एक घटना है जो आपको बता रहा हूँ और बंबई पहुँचे तो हमारी बड़ी वाली बेटी कॉलेज जाने लगी और कॉलेज भी कौन सा इंजीनियरिंग कॉलेज हम लोग कुछ खुशकिस्मत इस लिहाज से थे कि उसका जब एडमिशन हुआ तो हम लोग तो उम्मीद में थे कि अगर जब ये 12वीं कक्षा के, के बाद आगे जाएगी तो इसको हॉस्टल जाना पड़ेगा परंतु उसका इंजीनियरिंग कॉलेज स्थानीय था और हम भी बंबई में ही थे उस समय तो उसको हॉस्टल में नहीं जाना पड़ा और वो कॉलेज जाती थी परंतु उसके बहुत से दोस्त यानी अधिकांश साथी जो थे वो हॉस्टल में रहने वाली लड़कियां थीं और हॉस्टल में रहने वाले बच्चों के लिए तो घर का खाना मशहूर मतलब बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ होती है तो वो बेटी हमारी कभी अपने माँ से पूछती थी कि माँ अगर आज हमारे कुछ दोस्त आ जाएँ तो क्या उनको खाना खिला सकती हो माँ एज़ यूज़ुअल बोलती थी हाँ तो पहली बार की बात है जब उसने पूछा तो माँ ने कहा हाँ माँ ने पूछ लिया कि बेटा कितने लोग होंगे तो उसने बताया कि शायद पाँच छ बारह लोग थे बारह लोग थे माँ ने कहा ठीक है कोई बात नहीं बारह लड़कियां और बारह लड़कियां थीं तो माने सुझा लड़कियाँ हैं ज़्यादा तो खाएँगी नहीं खैर फिर माँ ने पूछ लिया कि अच्छा बेटा ये बताओ क्या खाना पसंद करेंगी बेटी ने क्या बताया भाई बताओ जरा क्या क्या बताया उसने कहा कि में तुम कस्टर्ड बना लेना बस और मिक्स वेजिटेबल रायता बना देना पनीर की सब्जी बना देना और कचौड़ी बना देना ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए अगर टाइम बचे तो एक सूखी सब्जी बन जाएगी हम लोग हेल्प कर देंगे आने के बाद हमने कहा बेटा बिल्कुल ठीक है चिंता मत करो बन जाएगा और साहब पत्नी हमारी जुट गई क्योंकि अब पहली बात तो यह थी कि इन सब चीज़ों के लिए तो सामान लाना था तो बम्बई में खुशकिस्मती की बात यह है कि सब कुछ आपके घर के आसपास मिल जाता है तो वो गई बेचारी लेकर आई और साहब सच बात यह है कि दो घंटे के अंदर उन्होंने वो सब खाना बना दिया उन बच्चों को खिला दिया और इतफाक़ की बात यह है कि इस घटना को शायद पच्चीस साल हो चुके होंगे अब तक पच्चीस साल शायद हो चुके हैं तेईस साल तो तेईस साल हो चुके हैं और उन लड़कियों में से अधिकांश को आज भी उनके इस तरह के बनाए हुए खाने याद हैं और आपको ये भी बता दूं कि इस तरह की परीक्षाएं केवल उनकी बेटियां नहीं लेती थी कभी कभी उनके पति महाशय यानी कि मैंने भी लिया है वो ऐसे कि मुरादाबाद शाखा में काम कर रहा था शायद एनअल क्लोजिंग थी या क्वार्टरली क्लोजिंग थी या गवर्नमेंट क्लोजिंग थी किसी प्रकार की कुछ क्लोजिंग थी तब कुछ लोग देर तक बैठे हुए शाखा में काम कर रहे थे अधिकांश व्यक्ति तो जा चुके थे परंतु तब भी 20-25 लोग बैठे हुए थे और 20-25 लोगों में से समस्या ये थी कि कुछ गवर्नमेंट की फिगर आनी थी और उस फिगर के आने के बाद कुछ डेटा तैयार होना था जिसके लिए इतने लोग बैठे थे हालांकि सच बात तो यह है कि जरूरत शायद चार पांच लोगों की ही थी परंतु सहकर्मिता सहभागिता के नाते काफी लोग बैठे थे अब साहब नौ साढ़े नौ बज गया तो किसी ने कहा कि साहब कुछ खाने का इंतजाम किया जाए तो उस दिन कोई कुछ ऐसा था कि बाजार बंद था तो खाना कहां से आएगा यह समस्या हो रही थी मैंने कहा ठहरिए मैं इंतज़ाम करता हूँ और मैंने अपनी पत्नी को पूछा कि भाई तुम कुछ खाने का इंतज़ाम कर सकती हो उसने पूछा क्या चाहिए मैंने कहा चाहिए का सवाल नहीं जो भी तुमसे हो सके बस ऐसा कर देना कि एक दाल एक सब्ज़ी और कुछ रोटी चावल ऐसा हो जाए तो अच्छा है और साहब आप भरोसा करिए कि साढ़े बजे रात में हम लोगों के पास उन पच्चीस लोगों के लिए दाल चावल सब्जी रोटी और शायद एक सूखी सब्जी भी थी उसमें और दही का रायता और आ, दही बड़ा लिखे साहब अभी उन्होंने मुझे सही कर दिया दही बड़ा वगैरह वगैरह आ गया जो हमारे साथी थे सहकर्मी थे वो हतप्रभ थे मैं खुद भी आश्चर्यचकित था और एहसानमंद भी था ऑफ कोर्स कहना चाहिए तो साहब ये हैं खाना बनाने के कुछ किस्से और ऐसे ही कुछ किस्से लेकर के आगे भी आऊँगा आपके पास तब तक के लिए विदा लेते हैं